गीता तत्व चिंतन अवतार मीमांसा एक एक सौ तेरह प्रकृति और माया शब्दों का अर्थ प्रकृति स्वाम के दो अर्थ किए जाते हैं एक अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर और दूसरा अपनी प्रकृति को वश में करके यहाँ पर भगवान ने प्रकृति और माया इन दो शब्दों का व्यवहार किया वे अवतार लेने के लिए अपनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और अपनी माया के सहारे प्रकट होते हैं अब प्रकृति शब्द का अर्थ तो समझ में आता है जिसे आगे चलकर गीता में सातवें अध्याय के श्लोक चार और पाँच में परा और अपरा ऐसे दो भागों में बांटा गया है अपरा प्रकृति जड़ है जिसके अंतर्गत पांच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार आते हैं परा प्रकृति जीव रूप अर्थात चेतन रूप है भगवान कहते हैं कि मैं अपने इस प्रकृति का आश्रय लेकर या इसे अपने वश में करके संभवा में जन्म लेता हूँ जीव प्रकृति के वश में होता है पर भगवान प्रकृति को अपने वश में रखते हैं अतः जीव को तो प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है पर भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को चलाते हैं श्री रामकृष्ण देव से एक बार मथुर बाबू कह पड़े थे कि ईश्वर ने जब एक बार नियम कानून बना दिया तो उन्हें भी उन नियमों का पालन करते हुए चलना पड़ता है इस पर श्री रामकृष्ण ने प्रतिवाद किया था और कहा था कि जो कानून बनाता है वह तोड़ भी सकता है जिनके लिए कानून बनाए जाए वे भले ही उन्हें न तोड़ सके पर कानून बनाने वाला तो उन्हें तोड़ ही सकता है और दूसरे ही दिन उन्होंने मथुर बाबू को लाल जवा की एक ही टहनी पर एकदम लाल और एकदम सफ़ेद ऐसे दो खिले हुए फूलों को अपनी बात की पुष्टि में दिखा भी दिया नियम कहता है कि लाल जवा के वृक्ष में लाल रंग का ही फूल खिलेगा सफ़ेद नहीं पर सृष्टिकर्ता यदि चाहे तो इसमें अपवाद कर सकते हैं वे अपने बनाए नियम के से बंधे नहीं हैं यही सत्य श्री रामकृष्ण में उन दो रंगों के फूलों के माध्यम से ध्वनित किया प्रश्न उठता है कि जब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके जन्म लेता हूं तो फिर से आत्म माया कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी माया भी तो त्रिगुणात्मक है अतः प्रकृति का ही पर्याय है तो क्या यहां पुनरुक्ति है नहीं पुनरुक्ति नहीं है भगवान की यह जो माया है वह सबको मोहित करती है पूछा जा सकता है कि सबको यदि वह माया मोहित करती है तब जब वह भगवान का ही आश्रय लेकर रहती है तो भगवान को मोहित क्यों नहीं करती इसका सुंदर उत्तर श्री रामकृष्ण देते हैं सांप के मुंह में विष है जब वह दूसरों को काटता है तो उन पर उसके विष का प्रभाव पड़ता है पर जब वह स्वयं अपने उसी मुँह से खाता है तो उस पर विश्व का प्रभाव नहीं पड़ता इसी प्रकार ईश्वर की यह माया है माया सबको मोहित करती है पर भगवान पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती तो भगवान अपने को प्रकट करने के लिए ऐसी माया की सहायता क्यों लेते हैं इसलिए कि जिससे लोग उनके असली स्वरूप को न पहचाने जब साक्षात वे मानव रूप धारण करके आ ही गए तो क्यों चाहते हैं कि लोग उनके स्वरूप को न पहचाने इसलिए कि तब तो लीला ही समाप्त हो जाएगी माया को भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं जिससे उनका स्वरूप सबके सामने खुल ना पाए हाँ जो उनके अत्यंत निकट के भक्त होते हैं उनके लिए तो वे अपने माया के आवरण को दूर कर देते हैं पर सर्व सामान्य के लिए वह आवरण बना रहता है जिससे खेल चले श्री रामकृष्ण अपनी ओर इशारा करके कहा करते जब लोगों को यह पता चलने लगेगा कि यह कौन है तब शरीर और नहीं रहेगा और यही हुआ भी जब उनके अवतारत्व की बात फैलने लगी तो उन्होंने लीला का स्मरण कर लिया तो भगवान अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी महाशक्ति की सहायता से प्रकट होते हैं संभवा शब्द का तात्पर्य है जन्म लेना प्रकट होना अवतार कहने से ध्वनित होता है कि कोई ऊपर वाला नीचे आता है अवतरित होता है पर यहाँ ऊपर आने या नीचे जाने से कोई तात्पर्य नहीं तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो न दिखने वाला सर्वव्यापी नियामक चैतन्य तत्व है वह अपने आप को प्रकट कर लेता है तो इस प्रकार अपने को प्रकट करने से क्या उसमें कोई न्यूनता आ गई नहीं यह तो वैसे ही है जैसे सर्वव्यापी विद्युत तरंग जो स्वयं दिखाई नहीं देती किसी बल्ब का सहारा लेकर प्रकाश के रूप में ही दिखाई देती है या जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सच्चिदानंद मानव अखंड समुद्र है शीत के प्रभाव से समुद्र का जल बर्फ बनकर जल पर ही तैरता रहता है छोटे बड़े अनेक आकार के बर्फ के टुकड़े समुद्र जल में तैरते हैं उसी प्रकार भक्ति रूप शीत के लगने से सच्चिदानंद समुद्र में साकार मूर्तियों का दर्शन होता है भक्त के लिए ब्रह्म साकार है फिर ज्ञान सूर्य के उदय होने पर बर्फ गल मात्र निराकार जल ही रह जाता है प्रश्न उठता है कि जब भगवान अपनी माया का सहारा लेकर इसलिए प्रकट होते हैं कि वह माया सबको मोहित करके रखे तो आखिर उनके इस प्रकार प्रकट होने में हेतु क्या है वे क्यों और कब जन्म लेते हैं इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में दिया गया है